गुरुर गुरुर ब्रह्मा गुरोर्ब्रह गुरोर्विष्णु गुरोर्देव महेश्वरा गुरुसाक्षात् ब्रह्म तस्मे श्रीगुरव नम तस्मे श्रीगुरव नमः अभी तक जिस प्रकार जल में गंध है रूप अध्यारोपित है उसी प्रकार परमात्मा में जाति है नाम है आश्रम आदि धर्म अध्यारोपित है ये बता दिया 11वें श्लोक में आगे बारहवें श्लोक में स्थूल शरीर आदि स्थूल जगत कैसा उत्पन्न हुआ इसके लिए एक पंचीकरण प्रक्रिया बता रहे ये आपका बारहवें श्लोक पंचीकृता महाभूता संभव कर्म संजित शरीरम सुख दुखा नाम उचते पंचीकृत महाभूत अतः पंचीकृत महाभूतों से स्थूल शरीर उसे उपलक्षण सारा प्रपंच उत्पन्न होता है जिसमें धर्माधर्म निमित्त कारण है यह स्थूल शरीर सुख दुख भोग का आयतन आश्रय कहा जाता है इसमें भोगता है इसका तात्पर्य यह है माया विशिष्ट ब्रह्म अर्थात माया विशिष्ट ब्रह्म चैतन्य उस चैतन्य से या तो उसको ईश्वर कही आकाश, वायु, अग्नि जल तथा पृथ्वी ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए मुश्किले प्रमाण है तैतरे उपनिषत् तस्मा ये आकाश आत्मना काशसभूता आकाशद तो पंच महाभूत उत्पन्न हुए जो पहले अपचीकृत पंच महाभूत रूप थे कोई मिलावट नहीं था स्थूल सृष्टि करने के लिए स्थूल सृष्टि बनाने की इच्छा से परमेश्वर के संकल्प से इन पंच महाभूतों का पंचीकरण किया तो पंचीकरण किया किस प्रकार पंचीकरण किया जैसा आकाशाधि पांच भूत है तो उनका आधा आधा भाग अपने फल अलग रख दिया और आकाश है वायु है अग्नि है जल है पृथ्वी इनका दो दो भाग किया जिनमें से सभी एक एक भाग सुरक्षित रहे और दूसरे भाग के पुनः चार हिस्से करके अर्थात एक बटाट एक बटाट एक बटाट एक, एक अट दूसरे दूसरों में मिला दिया इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ सभी भूतों में अपना आधा भाग और दूसरा भाग अन्य चारों का अर्थात एक बट्टा आठ तो पूरा मिला करके वो पूर्णांश हो गया अच्छा यहां संशय होता है चलो आदि पृथ्वी है और उसमें एक बटाट एक बट्टाट एक बट्टाठ जल है वायु है अग्नि आदि तो पृथ्वी व्यवहार क्यों होता है तो इसका समाधान भगवान वेद व्यास जी ने वैशेषस्तु तदवादा तदवादा अर्थात जिस भूत में अपना भाग अधिक है उसे उसी नाम से व्यवहार करते हैं जैसा लोक में कहते हैं सज्जन व्यक्ति है तो सज्जन व्यक्ति क्यों कहाते उसमें सज्जनता अधिक अंश होने से सज्जन कहा जाते 60 60-70 परसेंट सज्जनता होते सज्जन दुर्जनता भी रहेगी उसी प्रकार आधा आदांश प्रति होने से उसको पृथ्वी कहा गया उत्तर से पंचभूतों के पंचिकरण हो जाने पर स्थूल पिंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है जिन अन्न जल वायु आदि से प्राणी जीवित है ये सभी पंचीकृत पंचमहाभूत रूप है इनके सेवना से मनुष्य के मनुष्यों मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर बनता है सप्तातु में परिणत होता है उसमें शुक्र और शोणित बनते हैं जिनके संबंध से स्थूल शरीर बनता है स्थूल जगत में जो विचित्रता दिखाई जाती है उसका कारण प्राणियों के शुभ शुभाशुभ कर्म है वो अनादि से चल रहा है ये कर्म विश्व रचना में निमित्त कारण है जगत के उत्पत्ति में निमित्त कारण है शरीर के प्रति भी कारण है बस समष्टि और वेष्टि जगत के प्रति समष्टि धर्माधर्म शरीर के प्रति वेष्टि धर्माधर इस प्रकार प्राणियों के कर्म से सहकृत पंचीकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुआ स्थूल शरीर सुख और दुख भोग का आयतन बोलते आश्रय कहा जाता है जब तक स्थूल शरीर नहीं बनता तब तक जीव को सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकता है जैसा तार में बिजली होने पर भी लट्टू के बिना प्रकाशित नहीं हो सकता है वैसा इसलिए मातृ गर्भ में जब तक संपूर्ण अंग नहीं बन जाते हैं तब तक गर्भस्थ जीव को वहां सुख दुख का अनुभव नहीं होता सुख एवं दुख के अनुभव को ही भोग कहा जाता है सुख दुख का अन्यतः साक्षात्कार भोगत्व चौरासी लाख योनि वाले सभी शरीर प्राणियों के सुख दुख भोग के आयतन माने गए हैं, अतः शरीर को माना उनमें से मनुष्य शरीर में पिछले पुण्य पाप कर्म अर्थात जन्मांतर में किया हुआ पुण्य पाप कर्म के फलस्वरूप सुख दुख का भोग भी होता है और नूतन कर्म भी होने लगते हैं। क्योंकि मनुष्य का ही कर्म में अधिकार माना गया है शेष सभी शरीर भोग के लिए कर्म करने के लिए अतः मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उसे कुछ ना कुछ सत्कर्म करते हुए अपने यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए सत्कर्म करने से धीरे धीरे अंतकर्ण शुद्ध हो जाता है अंतकर्ण शुद्ध होने के बाद वेदांत वाक्य श्रवण करने से धीरे धीरे अज्ञान आदि निवृत्त होने के बाद अपना स्वरूप का बोध होता है इस वही ही आत्मा बोध है इसके लिए यहाँ बता रहे हैं अरे ओम शांति शांति शांति